प्रिय आत्मा, मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य और दुर्भाग्य एक ही बात में और वो ये कि मनुष्य को जन्म के साथ कोई सुनिश्चित स्वभाव नहीं मिला मनुष्य को छोड़कर इस पृथ्वी पर सारे पशु सारे पक्षी सारे पौधे एक निश्चित स्वभाव को लेकर पैदा होते हैं। लेकिन मनुष्य बिल्कुल अनिश्चित तरल और लिक्विड है वो कैसा भी हो सकता है उसे कैसा भी ढाला जा सकता है ये सौभाग्य है क्योंकि ये स्वतंत्रता है लेकिन ये दुर्भाग्य भी है क्योंकि मनुष्य को खुद अपने को निर्मित करने में बड़ी भूल चूक भी करनी पड़ती है हम किसी कुत्ते को ये नहीं कह सकते कि तुम थोड़े कम कुत्ते हो सब कुत्ते बराबर कुत्ते होते लेकिन किसी भी मनुष्य को हम कह सकते हैं कि तुम थोड़े कम मनुष्य मालूम पड़ते हो मनुष्य को छोड़कर और किसी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते मनुष्य को हम दोषी ठहरा सकते हैं मनुष्य को छोड़कर इस पृथ्वी पर और कोई भूल नहीं करता है क्योंकि सबकी प्रकृति बंधी हुई है जो उन्हें करना है वे वही करते हैं मनुष्य भूल कर सकता है क्योंकि मनुष्य विकास करने की संभावना लिए हुए इसलिए मैं कह रहा हूं ये सौभाग्य भी है क्योंकि स्वतंत्रता है विकास की और दुर्भाग्य भी है क्योंकि बहुत भूल भी करनी स्वाभाविक है मनुष्य को स्वयं को निर्माण करना होता है बाकी सारे जातिया पशुओं की पक्षियों की निर्मित ही पैदा होती मनुष्य को खुद अपने को ढालना और निर्माण करना होता है इसलिए दुनिया में हजारों तरह की सभ्यताएं विकसित हुई हजारों तरह से लोगों ने मनुष्य को निर्माण करना चाहा। हमने भी इस देश में खास ढंग का आदमी पैदा करने की कोशिश की थी हम उसमें सफल नहीं हुए लेकिन बड़ी हिम्मत की कोशिश थी और उसे दाद दी जानी चाहिए और हमने बड़ा साहस किया था और ऐसा साहस किया पृथ्वी पर जैसा पृथ्वी पर किसी समाज ने कभी नहीं किया साहसी नहीं कहना चाहिए दुस्साहस किया हमने ये कोशिश की कि हम आदमी को परमात्मा की शक्ल में डालेंगे हमने ये कोशिश की कि हम आदमी को पृथ्वी पर भला रहे वो लेकिन उसकी आंखें सदा स्वर्ग पर लगी रहेंगी हमने ये कोशिश की कि हम रहेंगे पृथ्वी पर लेकिन सोचेंगे स्वर्ग का हम पृथ्वी की तरफ देखेंगे भी नहीं ये बड़ी दुस्साहसपूर्ण कोशिश बड़ी असंभव चेष्टा था असफल हम हुए बुरी तरह असफल हुए इस बुरी तरह असफल हुए की स्वर्ग देखना तो दूर रहा हमें जमीन की धूल चाट लेनी पड़ी हम जमीन पर सीधे गिर पड़े लेकिन हमने हिम्मत का प्रयोग किया था इन 5000 वर्षों में वो हिम्मत गलत रास्ते पर गई थी ये, ये साबित हो गया हमारी दीनता से हमारे दुख से हमारी दरिद्रता से हमारी दासता से ये सिद्ध हो गया की हमारी भूल हो गई लेकिन फिर भी हमने एक अद्भुत प्रयोग किया था और वो प्रयोग ये बताता है कि ताकत हमारे पास थी और आज भी है हम दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं। वो समाज युवा है जो सदा दूसरा प्रयोग करने की क्षमता फिर से जुटा ले वो समाज बूढ़ा हो जाता है जो एक ही प्रयोग में चुग जाए क्या हम एक ही प्रयोग में चुक गए हैं या हम नया प्रयोग कर सकेंगे भारत के युवकों के सामने आने वाले भविष्य में यही सवाल है कि क्या हम एक प्रयोग करके हमारी जीवन ऊर्जा समाप्त हो गई है या हम मनुष्य को बदलने का नया बनाने का दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं? पांच हजार वर्ष से हमने एक ही प्रयोग के साथ हम बंधे हमने उसमें हेर फेर नहीं किया हमने बदलाहट नहीं की लेकिन अब अब उस प्रयोग के साथ आगे जाना असंभव हो गया है तो पहले तो हम उस प्रयोग के संबंध में थोड़ा समझने जो हमने किया था और जो असफल हुआ क्योंकि अपनी असफलता को समझ लेना सफलता के रास्ते पर जाने का पहला चरण अपनी भूल को ठीक से पहचान लेना भूल को सुधारने की जरूरी शर्त अपने अतीत को ठीक से समझ लेना ताकि भविष्य में हम उसे न दोहरा सके अत्यंत जरूरी मंदिर हम देखते मंदिर में आकाश की तरफ उठे हुए स्वर्ण के कलश होते मन हो सकता है किसी कवि का किसी स्वप्नशील का किसी कल्पना आविष्ट का कि हम एक ऐसा मंदिर बनाएं जिसमें सिर्फ कलश ही हो स्वर्ण के चमकते हुए आकाश की तरफ उठे हुए सूरज की किरणों में नाचते हुए हंसते हुए हम सिर्फ स्वर्ण के कलश ही बनाए हम गंदी न्यू ना बनाएंगे क्योंकि गंदी न्यू गंदी जमीन में गड़ी होती अंधेरे में छिपी होती सूर्य से डरती है अंधेरे से प्रेम करती है कूड़े में करकट में नीचे दबी रहती हम नीव ना बनाएंगे हम गंदी कुरू न्यू नहीं बनाएंगे हम तो सिर्फ स्वर्ण के शिखर बनाएंगे हम दिवाले ना बनाएंगे पत्थर की मिट्टी के हम तो सिर्फ स्वर्ण के शिखर ऊपर चमकते हुए बनाएंगे हम एक ऐसा मंदिर बनायेंगे जो सिर्फ स्वर्ण कलसों का मंदिर ये कल्पना तो अच्छी है काब्य भी अच्छा है लेकिन ये जिंदगी में सफल नहीं हो सकता क्योंकि वे जो स्वर्ण के शिखर दिखाई पड़ते हैं, ऊपर मंदिर के स्वर्ण के कलश वे उस गंदी न्यू पर ही खड़े हैं, जो नीचे जमीन में दबी अगर न्यू को हम भूल गए तो स्वर्ण कलश गिरेंगे बुरी तरह गिरेंगे और आकाश में खड़े ना रहेंगे वहाँ गिर जाएंगे जहाँ गंदी न्यू होती नीचे गिर जायेंगे पृथ्वी पर गिर जायेंगे उन्हें ऊपर उठा रखने में उन्हें आकाश की तरफ उन्मुक्त रखने में वो न्यू जो जमीन के भीतर छिपी है वही आधार है। वे मिट्टी की पत्थर की दीवारे उनका सहारा है इसीलिए वे आकाश में उठे रह पाते वे आकाश में उठे रह पाते हैं क्योंकि न्यू के पत्थरों ने ये त्याग किया है कि वे जमीन में पड़े रहने को तैयार उनके त्याग के कारण कलश आकाश में उठे हुए भारत ने जिंदगी को इसी भांति ढालने की कोशिश की कलश की जिंदगी बनानी चाहिए न्यू को इनकार कर दिया जिंदगी की न्यू है भौतिक जिंदगी की न्यू है मेटेरियलिस्ट जिंदगी की न्यू है पदार्थ में और जिंदगी के शिखर है परमात्मा में हमने कहा हम पदार्थ को इनकार करेंगे हम भौतिकवादी नहीं है हम शुद्ध अध्यात्मवादी हैं, हम तो सिर्फ अध्यात्म के कलशों में ही जियेंगे हम आकाश की तरफ उन्मुख होंगे पृथ्वी की तरफ नहीं देखेंगे सुंदर था सपना लेकिन सुंदर सपने कितने ही हो सत्य नहीं हो पाते सिर्फ सपने का सुंदर होना सत्य के होने के लिए पर्याप्त नहीं मैंने सुना है यूनान में एक बहुत बड़ा जोशी था वो एक सांस निकल रहा है रास्ते से आकाश के तारों को देखता हुआ और एक कुएं में गिर पड़ा है क्यूँकी जो आकाश के तारों में जिसकी नजर लगी हो उसे जमीन के गड्ढे दिखाई पड़े मुश्किल है दोनों एक सांस नहीं हो पाता वो एक गड्ढे में गिर पड़ा एक सूखे कुएं में हड्डियाँ टूट गयी हैं, चिल्लाता है पास के झोपड़े से एक बूढ़ी औरत उसे बाश्किल निकाल पाती निकलते ही वो उस बूढ़ी औरत को कहता है कि माँ शायद तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ संभवतः मुझसे ज्यादा आकाश के तारों के संबंध में आज पृथ्वी पर कोई भी नहीं जानता अगर तुझे कभी आकाश के तारों के संबंध में कुछ जानना हो तो मेरे पास आना दूसरे लोग तो आते हैं तो हजारों रुपए फीस लेनी पड़ती तुझे मैं ऐसे ही सब समझा दूंगा उस बुरी औरत ने कहा बेटे तुम फिक्र मत करो मैं कभी ना आऊंगी क्यूँकी जिससे अभी जमीन के गड्ढे नहीं दिखाई पड़ते उसके आकाश के तारों के ज्ञान का भरोसा नहीं उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अभी गड्ढे नहीं दिखाई पड़ते जमीन के तुम्हारे आकाश के ज्ञान का भरोसा क्या है पास का नहीं दिखाई पड़ता दूर का तुम्हें क्या दिखाई पड़ता होगा पास के लिए तुम इतने अंधे हो तो दूर के तरफ तुम्हारे दर्शन का बहुत विश्वास नहीं किया जाता भारत से किसी को आज कहने की जरूरत पड़ गई हमने पांच हजार वर्ष के तारों को देख चलने की कोशिश की आकाश के तारे बहुत सुंदर है आकाश के तारों को देख चलने की कामना बहुत सुंदर है आकाश के तारों में जीने की इच्छा बहुत महान है लेकिन जमीन भी है और पैर जमीन पर ही रहते हैं आंखें भला आकाश में हो और जमीन पर गड्ढे भी हैं और गड्ढों में गिर जाने की संभावना थी हमने जमीन को इनकार ही कर दिया था हमने ये कह दिया यहाँ सब माया है सब झूठ है ये सब पदार्थ ये पदार्थ का जगत सब असत्य है सत्य तो कहीं और है जो दिखाई नहीं पड़ता जो दिखाई पड़ता है वो असत्य है और जो दिखाई नहीं पड़ता वो सत्य है ऐसा शीर्षासन करने की हमने कोशिश की ऐसे हम उल्टे खड़े होने की चेष्टा में बुरी तरह गिरे मैं ये नहीं कहता हूँ कि आकाश में तारे नहीं वे जरूर हैं, लेकिन वे भी उन्हीं के देखने के लिए हैं जिनकी जमीन सुनिश्चित हो गई हो रास्ते बन गए हों और जहाँ गड्ढे न रह गए आकाश के तारे देखने का हक उन्हें जिन्होंने जमीन के गे में डालिए आकाश के तारों को देखने की क्षमता और पात्रता उन्हीं की हो सकती है जिनके पैर इतने मजबूत हो गए हों कि अब नीचे गिरने का कोई डर नहीं जिनके पैरों में भी आंखें पैदा हो गई हों वे अब आकाश की तरफ देख के चल सकते लेकिन हमने तो पैरों को इंकार ही कर दिया था भारत के इतिहास की बुनियादी भूल यह है की हमने भौतिक को इनकार किया और हमने सोचा की अध्यात्म कुछ भौतिक का विरोध ही ये भूल ऐसी ही है जैसे कोई कहे कि जड़े फूलों की विरोधी माना कि जड़े बहुत कुरूप है और फूलों जैसी सुंदर नहीं है और ये भी माना कि जड़े बहुत अंधेरे में बेधंगी फैली है और फूलों जैसी अनुपात में और कभी की कल्पना में प्रकट नहीं हुई और ये भी माना कि जड़ों के लिए आज तक किसी ने गीत नहीं गाया और ये भी माना कि आज तक जड़ों की किसी ने प्रशंसा नहीं की है लेकिन ध्यान रहे जड़ों के बिना इस जगत में एक भी फूल नहीं खिल सकता सारे फूल जड़ों को धन्यवाद देते होंगे क्योंकि जड़ों से ही सारा रस आता है जड़ों से ही सारा जीवन आता है हमने ऐसा किया कि हमने कहा जड़ों को हम पानी न देंगे हम क्रूप को क्यों पानी दे हम तो सिर्फ फूलों को पानी देंगे फूलों को पानी देने से फूलों का हित नहीं होता माओ ने अपने बचपन का एक संस्मरण लिखा है जो मुझे बहुत प्रीति कर रहा है उसमें लिखा है कि मेरी माँ की एक बगिया एक छोटी बगिया मेरी माँ ने बताई थी वो बूढ़ी हो गई और बीमार पड़ गई वो इतनी बीमार थी कि बगिया में नहीं जा सकती थी तो वो बहुत चिंतित थी की कहीं फूल कुमला ना जाए तो उसने अपने बेटे को कहा कि तू देख सकेगा उसके बेटे ने कहा तू बिल्कुल निश्चिंत रह मैं बगिया की पूरी फिगर कर लूंगा लेकिन उस बेटे को यह पता ना था कि फूलों के प्राण जमीन में छिपी हुई जड़ों में होते जड़ें तो दिखाई पड़ती नहीं है दिखाई तो फूल पड़ते हैं उस बेटे को पता ना था उस बेटे ने एक एक फूल को पानी दिया एक एक फूल को झाड़ा पोछा प्रेम किया पंद्रह दिन में बगिया सूख गई जब बूढ़ी उठी उसने देखा उसने कहा क्या हुआ बगिया का ये बगिया तो नष्ट हो गई ये फूल तो सूख गए तो उस बेटे ने कहा मैं क्या करूं मैंने तो एक एक फूल को प्रेम किया है कि फूल को झाड़ा पोछा बोहारा लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि फूल सूखते चले गए उस बूढ़ी औरत ने कहा बेटे जड़ों की फिक्र थी उसने कहा कैसी जड़ों का तो मुझे कुछ पता ही नहीं जड़े कहाँ है उस बूढ़ी स्त्री ने कहा कि जड़े जमीन में दबी है फूलों की फिक्र करनी हो तो फूलों की फिक्र नहीं करनी पड़ती जड़ों की फिक्र करनी पड़ती जड़ों की फिक्र हो जाए फूलों की फिक्र अपने आप हो जाती और अगर किसी ने यह भूल की कि फूलों की फिक्र की और जड़ें भूल गई तो फूल कुमला जाएंगे उनकी फिक्र से उनको नहीं बचाया जा सकता इस देश ने ऐसी भूल कर ली हमने जड़ों को इनकार कर दिया इसलिए विज्ञान पैदा नहीं हो सका विज्ञान जीवन की जड़ धर्म जीवन के फूल इसलिए हमारा शरीर कमजोर होता चला गया शरीर जीवन की जड़ है आत्मा जीवन का फूल हम फूलों की ही बात करते रहे हम फूल से नीचे उतरने को राजी ही ना हुए हमने सारे शास्त्र फूलों के लिखे जड़ की हमने एक किताब ना लिखी हमने उपनिषद लिखे हमने वेद लिखे हमने गीता लिखी ये सब फूलों की किताबें हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री ना लिखी हमने गणित और भूगोल ना लिखा वे जड़ों की किताबें थी इसलिए हम पिछड़ गए हम बुरी तरह पिछड़े फूलों की बात करते रहे और फूल कुम्लाते चले गए फूलों की चर्चा में रत रहे और फूल मरते चले गए ऐसे हमने फूलों को प्रेम तो किया लेकिन फूलों के हत्यारे भी हम ही सिद्ध हुए क्योंकि फूलों को प्रेम करना ही फूलों को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है जड़ों को भी प्रेम करना पड़ता है माली जड़ों की फिकिर करता है फूलों की फिक्र ही नहीं करता फूल अपने आप आ जाते हैं फूलों को लाना नहीं पड़ता जड़े समझ जाए फूल चले आते फूल जड़ों की सहज छाया की भांति आते मैं आऊंगा आपके घर तो मेरी छाया चली आएगी लेकिन आप अगर मेरी छाया को निमंत्रण दे गए और मुझे भूल गए तो मैं तो आऊंगा ही नहीं मेरी छाया के आने की भी कोई संभावना नहीं हमने फूलों को निमंत्रण दिया कि आओ हमने परमात्मा को बुलाया कि आओ विराजो हमारे भवन में लेकिन हमने जड़ों को प्रकृति को पृथ्वी को अस्वीकार कर दिया जहाँ परमात्मा का मंदिर बन सकता था पृथ्वी पर वो पृथ्वी अस्वीकृत थी मंदिर ही न बना निमंत्रण व्यर्थ ही पड़ा रहा परमात्मा को आने के लिए जगह भी नहीं मिल सकी हम दोनों तरफ चूक गए यहाँ प्रकृति के साथ हमारा संबंध गहरा न हो पाया वहाँ परमात्मा के लिए दिया गया निमंत्रण व्यर्थ हो गया क्यूँकी वो निमंत्रण तभी स्वीकार हो सकता जब जड़ों को प्रेम किया गया हो तभी फूलों को दिए गए निमंत्रण स्वीकार होते आने वाले भविष्य में हमें इस भूल को दोहराने से बचना होगा क्या इसका ये मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि भारत भौतिकवादी हो जाए नहीं इसका ये मतलब नहीं इसलिए दूसरी बात भी आपसे कह दू भारत ने ये भूल की थी ये आधी भूल थी जिंदगी के आधे को अस्वीकार करने की आधे को स्वीकार करने की जिंदगी पूरी स्वीकृत होनी चाहिए उसमें पदार्थ भी है परमात्मा भी, भी है उसमें शरीर भी है आत्मा भी है उसमें अंधेरा भी है प्रकाश भी है पूरी जिंदगी स्वीकृत हमने नहीं की आधी जिंदगी स्वीकार करके हमने बहुत दुख झेल लिया लेकिन अब एक नया डर पैदा हो गया पश्चिम ने भी आधी जिंदगी स्वीकार की उसने सिर्फ जड़ों को ही स्वीकार कर लिया और जड़ों में ही रत् हो गया और उसने ऊपर से झूठ ही काट दिया है वृक्ष का उसने फूलों के पत्तों के आने की संभावना ही मिटा दी है क्योंकि उनका कहना है फूल सब झूठ है सब सपने हैं, फूल कहीं आते नहीं जड़े ही सत्य है उन्हीं को पानी देना उन्हीं की पूजा करनी तो पश्चिम जड़ों को बहुत पानी दे रहा है जड़े बहुत मोटी होती चली गई अब वे पृथ्वी के ऊपर भी निकलने लगी है जड़ों का जाल ही फैलता चला जा रहा है वो बहुत कुरूप है क्योंकि उन जड़ों में फूल आने का उपाय ना रहा फूल पश्चिम ने अस्वीकार कर दिए पश्चिम है निपट भौतिकवादी और पूरब था निपट अध्यात्मवादी ये दोनों ही अधूरी बनती हैं आधे आधे का भूल आज दूसरा डर ये है कि हम पुरानी भूल से बच के कहीं पश्चिम की भूल न पकड़ ले इसकी बहुत संभावना है इसकी बहुत संभावना है क्योंकि जब आदमी एक भूल छोड़ता है तो दूसरी अति पर दूसरी एक्सिम पे चला जाता है घड़ी के पेंडुलम की तरह हमारा चित्र बाएं से जाता है तो वह ठीक दाए पहुंच जाता है और एक बहुत मजेदार की बात है जब घड़ी का पेंडुलम बाई तरफ जाता है तब कभी ख्याल नहीं किया होगा कि बाई तरफ जाता हुआ पेंडुलम दाई तरफ जाने की शक्ति इकट्ठी करता है जितना वो बाया जाता है उतना दाया जाने का मोमेंटम इकट्ठा करता है जाता है बाया तैयारी हो रही दाएं जाने की जाता है दाया तैयारी हो रही बाएं जाने की पश्चिम भौतिकता में बहुत गहरे गया है और उसकी तैयारी हो गई है अध्यात्म में जाने की वो दूसरी अति की भूल करेगा इसलिए महेश योगी या और किसी को पश्चिम में जो सम्मान मिलता है वो दूसरी अति को दिया गया सम्मान वो पश्चिम दूसरी अति पर जाए और हम भी तैयार हो गए हैं यहाँ अध्यात्म में बहुत गहरे चले गए अब हमारा फेंडुल भौतिकवाद की तरफ जाने की तैयारी है तो हमारा युवक अगर भौतिक को शरीर को बहुत सम्मान दे रहा है आदर दे रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं है वो दूसरी अति में जाने की कोशिश कर रहा है खतरा यह है कि कहीं पश्चिम पूरब न हो जाए और पूरा पश्चिम न हो जाए और ये इसका डर है मैंने सुना है एक गांव में ऐसा एक बार हुआ एक गांव में एक बहुत बड़ा नास्तिक था और एक बहुत बड़ा आस्तिक था दोनों बहुत गांव को परेशान किए थे वादी परेशान किए ही रहते हैं आस्तिक कहता था की ईश्वर है और सारे गाँव को समझाता था उसकी दलीलों में ताकत थी जान थी और नास्तिक कहता था ईश्वर नहीं है उसके दलीलें भी कम ताकतवर न थी थोड़ी ज्यादा ही ताकतवर थी आस्तिक समझा जाता नास्तिक मिटा जाता नास्तिक समझाता आस्तिक मिटा देता गांव परेशान हो गया और गांव के लोगों ने कहा कि तुम दोनों कोई निर्णय ही कर लो तो अच्छा था की हमारी परेशानी मिट जाए एक पूर्णिमा की रात दोनों का विवाद हुआ दोनों ने सख्त से दलीलें दी आस्तिक ने आस्तिकता की नास्तिक ने नास्तिकता की विवाद रात भर चला और आखिर सुबह परिणाम यह हुआ कि नास्तिक की दलीलों से आस्तिक प्रभावित हो गया और आस्तिक की दलीलों से नास्तिक प्रभावित हो गया उस गांव में फिर एक रात आस्तिक रहा फिर एक नास्तिक रहा गांव की मुसीबत बरकरार रही गांव की मुसीबत वही की वही रही आज पूरब पश्चिम को समझा रहा है पश्चिम पूरब को समझा रहा है धर्म के संबंध में पूछना हो तो पश्चिम पूरब के चरणों में आके बैठता है और विज्ञान के संबंध में पूछना हो तो पूरब को पश्चिम के चरणों में जाके बैठ जाना पड़ता है आज अगर विज्ञान की फिक्र करनी हो तो ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में बैठना पड़ता है और अगर धर्म की फिक्र करनी हो तो ऋषि के आना पड़ता है लेकिन ये दोनों कहीं खतरा न हो जाए जमीन फिर वही भूल में न पड़ जाए की हम आधे आधे फिर आधे आधे बदल जाए उससे कुछ फर्क न पड़ेगा तो दूसरी बात ध्यान में रखने की है भारत को अपने अतीत की भूल से बचना है और पश्चिम के अतीत की भूल से भी बचना है अगर मैं पश्चिम के लोगों से कहूँ तो उनसे भी कहूंगा कि तुम अपनी भूल से भी बचना और भारत की भूल से भी बचना अन्यथा तुम भी मुश्किल में पड़ जाओ पूरी जिंदगी स्वीकृत होनी चाहिए मेरा कहना है भौतिकवाद जीवन का आधार बने अध्यात्म जीवन का शिखर ना तो शिखर को इंकार करना उचित है ना बुनियाद को इंकार करना उचित है जीवन इकट्ठा है विज्ञान और धर्म एक साथ स्वीकृत होने चाहिए भारत में आने वाले विचारशील युवकों को कैसा जिंदगी बनानी है उसको सोचते समय धर्म और विज्ञान दोनों के समन्वय पर दृष्टि रखनी होगी और ध्यान रखना होगा की कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ धर्म के आधार पर जिंदगी बना ले वो बड़ी कविता है लेकिन कविता से पेट नहीं भरते और कहीं ऐसा ना हो कि हम विज्ञान के आधार पर ही जिंदगी बना ले वो बहुत मजबूत रोटी है लेकिन अकेली रोटी से आदमी तरफ़ नहीं हो पाता जीसस का एक वचन है बाइबल में मैन केन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन आदमी अकेली रोटी से नहीं जी सकता लेकिन ये अधूरा वचन है आदमी बिना रोटी के भी नहीं जी सकता ये भी सच है कि आदमी बिना रोटी के भी मर जाएगा और ये भी सच है कि आदमी को सिर्फ रोटी मिले और कुछ न मिले तो भी मर जाएगा ये दोनों बातें एक साथ सच है अकेली रोटी तृप्ति नहीं दे सकती और भी बहुत कुछ चाहिए जिंदगी की बड़ी लंबी आकांक्षाएं जिंदगी बड़ी ऊंची उठना चाहती है रोटी पर नहीं रुक जाना चाहती एक अच्छे से अच्छा मकान बना के भी मन नहीं होता धन इकट्ठा करके भी मन नहीं होता सब पालो फिर भी मन त्रप नहीं होता मन कहता है कुछ और कुछ और मन कहे ही चला जाता है कुछ और कुछ उसकी और गहरी खोज भी वो आकाश की यात्रा पर भी जाना चाहता है ये आधी आधी भूले हो चुकी है हमें समझ लेना चाहिए कि हमें अपने मंदिर के शिखर के नीचे मंदिर के कलश के नीचे पत्थरों की नींव भी बनानी है एक बात कि हमें पत्थर की नींव पर स्वर्ण के कलश चढ़ाने भारत को शरीर की पदार्थ की भूत की पूरी चिंता करनी पड़ेगी हमने चिंता ही नहीं की इसलिए जुम्मा ज्यादा है पांच हजार वर्ष में जो चिंता होनी चाहिए थी वो हमें पचास वर्ष में पूरी करनी अगर पचास वर्ष में वो हम पूरी नहीं कर पाते तो शायद फिर जगत की दौड़ में हम कभी भी ठीक ठीक सांस खड़े नहीं हो पाएंगे 5000 वर्ष का लंबा इतिहास हमें 50 वर्ष में तीव्रता से पूरा कर लेना उस तीव्रता से पूरा करने के लिए कुछ आधार बिंदु खोजने होंगे तो मैं भारत के युवकों से कुछ आधार बिंदु निरंतर बात करता हूँ दो तीन आधार बिंदु आपसे भी कहना चाहूँ पहली तो बात यह है कि जिंदगी विरोध ऐसी बन निर्मित हुई हमारा मन करता है की विरोध से एक का चुनाव कर ले लेकिन जिंदगी विरोध से ही निर्मित है कभी किसी मकान का दरवाजा देखा है तो वहां दोनों तरफ से ईटे लगाते हैं उल्टी ईटे लगाते हैं दरवाजे पर आर्च बनाने को दोनों तरफ की ईटे जाके बीच में जुड़ जाती हैं और मकान के सारे बोझ को झेल लेती हैं विरोधी ईटे कोई कह सकता है कि एक सीटें लगाएं तो हर्च क्या है? एक सीटें लगाए तो मकान गिर जाए विरोधी ईटों के दबाव और तनाव पर मकान खड़ा होता है जिंदगी का सारा मकान विरोधी ईंटों से बना है अगर हमने एक तरफा विचार किया और एक सीटें लगा दी तो मकान गिरेगा लेकिन अब तक हम इसी भाषा में सोचते रहे कि एक तरह की ईट ही होनी चाहिए अगर उपनिषद हम लिखेंगे तो उपनिषद ही लिखेंगे हम अगर हम आत्मा की बात करेंगे तो आत्मा की ही बात करेंगे दूसरे को हम इंकार कर देंगे इसलिए हमने जगत को इनकार कर दिया था लेकिन इनकार करने से कुछ इंकार नहीं होता है जगत है बहुत मजबूती से बहुत पूरी तरह से हमारा इंकार भी कहता है कि जगत है इंकार करना पड़ता है उसे ही जो है अन्यथा इंकार की भी कोई जरूरत न रह जाए हम कितना ही इंकार करें वो मौजूद है हम कितनी ही माया कहें वो मौजूद है हम कितना ही असार कहें वो मौजूद है असार कहने से हिंदुस्तान एक हजार साल की गुलामी से नहीं बच सका हमला होगा तो गुलामी आएगी गुलामी बहुत सत्य है असार कहने से हिंदुस्तान का सन्यासी भूखा नहीं रह सकता रोटी खानी पड़ेगी पेट बहुत वास्तविक है उसकी भूख बहुत वास्तविक माया कहने से जिंदगी से इंकार नहीं होता सिर्फ जिंदगी को संभालने से इंकार हो जाता है। जिंदगी तो चलती है अपने रास्ते पर वो है लेकिन अगर हमने इंकार कर दिया आसार कह दिया व्यर्थ कह दिया तो जिंदगी के जिन राजों को खोल के हम जिंदगी को ज्यादा सुंदर और सुखद बना सकते थे वे राज हम खोजना बंद कर देंगे इसलिए पांच हजार वर्षो में अब माया में विज्ञान कैसे खड़ा हो अगर हमने कह दिया सब माया है तो विज्ञान का क्या मतलब है कैसे विज्ञान खोजेंगे हम जगत को हम सत्य मानेंगे तो विज्ञान का जन्म होगा क्योंकि सत्य के ही नियम हो सकते स्वप्न के तो कोई नियम नहीं हो सकते झूठ के तो कोई नियम नहीं हो सकते तो पांच हजार वर्ष में इतने प्रतिभाशाली लोग हमने पैदा किए लेकिन एक बड़ा वैज्ञानिक पैदा नहीं किया इसे भविष्य में सोच लेना पड़ेगा बुद्ध जैसा आदमी पैदा किया महावीर कृष्ण और राम और शंकर और नागार्जुन और दिगनाथ हमने एक से एक प्रतिभाशाली लोग पैदा किए लेकिन इनमें से एक भी वैज्ञानिक नहीं था वैज्ञानिक हम पैदा ना कर पाए एक आइंस्टीन पैदा ना कर पाए उसका कुछ विचार करना पड़ेगा जिस मुल्क के पास इतनी प्रतिभा है उसके पास एक आइंस्टीन पैदा ना हो तो जरूर कहीं हमारे सोचने में कोई भूल हो गई दस आइंस्टीन पैदा हो सकते हैं एक बुद्ध के व्यक्तित्व से एक कृष्ण की क्षमता से दस आइंस्टीन पैदा हो सकते लेकिन हमें एक आइंस तीन पैदा न कर पाए प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए लेकिन हमने उनको एक ही धारा में बहने को मजबूर कर दिया बस वो आत्मा की धारा में बहते चले गए जीवन की वास्तविकता की खोज में एक भी नहीं गया भविष्य में हमें आइंस्टीन पैदा करने होंगे और तीव्रता से पैदा करने होंगे क्योंकि पचास साल में पांच साल के विकास को पूरा करना है लेकिन आइंस कैसे पैदा होंगे क्या सिर्फ गणित पढ़ लेने से कोई आइंस्टीन पैदा हो सकते या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में विज्ञान पढ़ लेने से आइंसक पैदा हो सकते है नहीं विज्ञान तो हम 200 साल से पढ़ रहे हैं। दो सौ साल से विज्ञान पढ़ भी हम नहीं वैज्ञानिक पैदा कर पाते उसका कारण है हमारे पास वैज्ञानिक बुद्धि साइंटिफिक आउटलुक नहीं तो विज्ञान की शिक्षा तो हो जाती है टेक्नीशियन पैदा हो जाता है लेकिन वैज्ञानिक पैदा नहीं होता टेक्नीशियन और साइंटिस्ट में बहुत फर्क है टेक्निशियन का मतलब है कि वो जानता है कि कैसे क्या करना नो हाउ उसे पता है लेकिन वैज्ञानिक की जो दृष्टि है वो उसमें नहीं है मैं कुछ उदाहरण से समझाने के डॉक्टर के घर में मैं कलकत्ते में मेहमान उस डॉक्टर ने मुझे ले जाके सांझ को मीटिंग में ले जा रहा है अपनी गाड़ी में मैं बैठने को गया हूँ तो उसकी लड़की को छींक आ गई उस डॉक्टर ने कहा रुके एक मिनट वो डॉक्टर टेक्नीशियन है वो जानता है फोड़े को कैसे काटना और टीबी में कौन सी बोली देनी लेकिन साइंटिस्ट नहीं मैंने उससे कहा कि तुम्हारी लड़की को छींक आती है इससे मेरे रुकने का क्या संबंध और तुम्हारी लड़की को छींक आए तो क्या सारी दुनिया रुक जाए तुम्हारी लड़की को तुम बड़ा महत्व दे रहे हो? होना नहीं, नहीं ये सवाल नहीं मैंने कहा की और तुम डॉक्टर हो तुम भली जानते हो कि छींक क्यों आती और अगर छींक आना भी नहीं जानते तो टीवी का आना तुम कैसे समझ पाओगे बहुत उस डॉक्टर ने कहा जानता हूं कि छींक क्यों आती है लेकिन फिर भी एक मिनट रुकने में हर्ज क्या है मैंने कहा हर्ज बहुत बड़ा है क्योंकि वैज्ञानिक बुद्धि की कमी का पता चलता है हर्ज बहुत बड़ा है डॉक्टर भी यही कह रहा है और वो डॉक्टर हिन्दुस्तान में भी नहीं पढ़ा यूरोप में पढ़ा लेकिन उसके पास जो एक साइंटिफिक आउटलुक चाहिए वैज्ञानिक चिंतन चाहिए कि चीजों के कार्य कारण में प्रवेश करे कल्पनाओं में अंधविश्वासों में नहीं वो नहीं मैं अभी एक पंजाब के बड़े नगर में एक मित्र के घर का उद्घाटन करने गया तो बड़े इंजीनियर है बड़ा अच्छा मकान बनाया खुद इंजीनियर है तो अच्छा मकान बनाया उनका सीता काट रहा था तो सामने देखा की मकान के ऊपर एक हंडी लटकी है हंडी का आदमी का चेहरा बना है बाल लटके हुए मैंने पूछा ये क्या है उन्होंने कहा कि मकान को नजर न लग जाए एक इंजीनियर भी सोचता है कि मकान को नजर लग सकती तो फिर इस देश में वैज्ञानिक पैदा नहीं हो सकेगा वैज्ञानिक पैदा करने का मतलब है अंधविश्वासों से मुक्ति वैज्ञानिक पैदा करने का मतलब है अंधी श्रद्धा से मुक्ति वैज्ञानिक पैदा करने का मतलब है विश्वास नहीं विचार वैज्ञानिक पैदा करने का मतलब है आस्था नहीं संदेह तो हम वैज्ञानिक पैदा कर सकेंगे अनथ नहीं पैदा कर सकेंगे अब एम पढ़ रहा है लड़का वो सब विज्ञान की शिक्षा ले रहा है लेकिन परीक्षा के वक्त हनुमान जी के मंदिर के सामने मिल जाए। सब थोड़ा सोचना जरूरी है कि हनुमान जी की क्या गलती है उनकी परीक्षा के लिए हनुमान जी की क्या जिम्मेवारी वो हनुमान जी को क्यों मुसीबत में फंसा देने के ख्याल में नहीं लेकिन वो पांच आने की रुस्वत दे रहा वो कह रहा है एक नारियल चढ़ा दी भारत में अगर हमें एक वैज्ञानिक समाज की दिशा में सोचना हो तो हमें वैज्ञानिक चित्त कैसे निर्मित होता है इस दिशा की बात समझ लेनी जरूरी है। जीवन चलता है कार्य कारण से अंधविश्वासों से नहीं जिंदगी चलती है एक वैज्ञानिक व्यवस्था से हमारी कल्पनाओं और श्रद्धाओं से नहीं सोमनाथ पर हमला हुआ तो सोमनाथ में 500 तो पुजारी थे करोड़ों रुपए की संपत्ति थी आस पास के राजपूत राजाओं ने उन्हें खबर भेजी कि हम रक्षा के लिए आए तो उन पुजारियों ने का पागल हो गया वो जो भगवान सबकी रक्षा करता है उसकी रक्षा तुम करोगे उनकी दलील तो बिल्कुल ठीक थी उनकी दलित से लड़ना मुश्किल हो गया और इसलिए मुश्किल हो गया कि वो राजा भी उसी दलित को मानते थे उन्होंने कहा बात तो ठीक है भगवान सबका रक्षा हम उसकी रक्षा कैसे करेंगे तो राजाओं का ये निवेदन की हम रक्षा करने आए पुजारियों ने इनकार कर दिया उन्होंने कहा कि तो नास्तिकता की बात है तुम और भगवान की रक्षा करो तो भगवान सबकी रक्षा कर पुजारी खड़े होकर प्रार्थना करते रहे और गजनी आया और उस मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दिया और भगवान ने कोई रक्षा नहीं की तो वो मूर्ति बिखर गई अंधविश्वास से जिए हम वैज्ञानिक चिंतन से नहीं जिए वैज्ञानिक चिंतन से जीते तो हम कुछ और ढंग से सोचते क्योंकि जब भगवान की मूर्ति आदमी बनाता है तो रक्षा भी आदमी को ही करनी पड़ेगी हाँ उस भगवान की रक्षा की हमें कोई जरूरत नहीं जिसको हमने नहीं बनाया वो अपनी रक्षा करेगा लेकिन जिस भगवान को हमने बनाया बनाएंगे हम और रक्षा भगवान करेगा <laughs> नहीं ये वैज्ञानिक चिंतन ना हुआ इसमें बुनियादी भूल हो गई इस भूल का हमने परिणाम होगा एक हजार साल हम गुलाम थे इस भूल के कारण हमारी पिछली एक हजार वर्ष की दुख की दारिद्र की दीनता की दुर्भाग्य की हार की पराजय की कथा हमारे अवैज्ञानिक होने की कथा लोग हमें यही समझाते हैं कि फूट की वजह से हम हार गए फूट की वजह से हम नहीं हारे फूट सारी दुनिया में है ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसमें फूट ना हो ऐसी जमीन पर कोई कौन नहीं है जिसमें फूट ना हो सब तरफ फूट है लेकिन हम ही क्यों हार चले गए कुछ कारण से हमारी वैज्ञानिक सोच में बहुत कमी इधर हिंदुस्तान सिकंदर आया तो पौरुष कुछ सिकंदर से कमजोर आदमी ना था और अगर दोनों मैदान में लड़ते तो सिकंदर के जीतने के कोई उपाय नहीं थे पौरुष सिकंदर से बहुत मजबूत बहुत हिम्मत का आदमी था सिकंदर ने भी स्वीकार किया कि किसी आदमी से लड़ने में मजा आया तो पौरुष से मजा आया लेकिन पौरुष के पास वैज्ञानिक बुद्धि ना थी सिकंदर घोड़ों पर चढ़ के आया और पौरुष हाथियों पर चढ़ के लड़ गए अब हाथियों पे बारात वगैरह ठीक होती बारात जा रही हो तो हाथी बड़ा अच्छा योग्य जानवर है लेकिन युद्ध के मैदान पर हाथी बहुत महंगा है और बहुत खतरनाक है न तो उसकी चाल उतनी तेज जितनी घोड़े की वो जगह भी ज्यादा घेरता है जहा एक हाथी खड़ा हो वहा दस घोड़े खड़े हो जाएंगे वो जगह ज्यादा घेरता है एक हाथी पे दस घोड़े हमला कर सकते घोड़े गतिमान है तेज है चंचल है जल्दी बांसते हैं जल्दी बसते हैं हाथी के पास वो क्षमता नहीं है वो बहुत शानदार शाही जानवर है वो धीरे चलता है आहिस्ता चलता है बरात के लिए बिल्कुल ठीक है युद्ध के लिए बिल्कुल ठीक नहीं पौरुष हाथियों पर लड़ने गया और पौरुष की हार सिकंदर से कम हुई अपने हाथियों से ज्यादा हुई सिकंदर ने भी अपने मित्रों को यह कहा कि पौरुष की हार उसके हाथियों के कारण हुई लेकिन बिल्कुल अवैज्ञानिक चिंतन है बाबर हिंदुस्तान आया तो वो तो बंदूक को लेकर आया था तो हम तलवारें लेके लड़ने गए थे अब बंदूक के सामने तलवार नहीं जीत सकती कितना ही बहादुर आदमी पीछे खड़ा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता कितनी मजबूत मसल का आदमी वो क्या करेगा तलवार क्या करेगी गोली के सामने तलवार कुछ भी नहीं कर सकती गोली बहुत वैज्ञानिक है बड़ी विज्ञान तो उसमें यह है बहुत दूर से हमला कर सकती तलवार के लिए बहुत करीब होना चाहिए तब हमला हो सकता गोली दूर से हमला कर सकती है कमजोर आदमी डरपोक आदमी गोली से जीत जाएगा बहादुर हिम्मत वर आदमी से जो तलवार लिए क्यूँकी गोली फासले ऐसी हमला करती डिस्टेंस हमला करती पचास फीट से भी दूर ऐसी हमला कर सकती तलवार के लिए तो पचास फीट की दूरी बेमानी कुछ भी नहीं कर सकती हिंदुस्तान हारा तलवारों से लड़ा फिर अंग्रेज आए लेकिन हम सीखते नहीं भूलो हम अपनी पुरानी भूलों के लिए ऐसे पक्के नियम बांधे हुए हैं कि हम उनको दोहराए चले जाते अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो वो तोपें लेके आए हम बंदूकों से लड़ रहे थे फिर वही भूल हो गई वो भूल निरंतर वही होती रही आज भी अभी भी चीन के साथ जो हमारा उपद्रव हुआ उसमें वही भूल हमारे पास कम विकसित साधन आज चीन के पास दुनिया में चौथे नंबर के विकसित साधन चीन से हम जीत नहीं सकते हाँ कविताएं हम कितनी करें कविताओं से कुछ भी ना होगा हिंदुस्तान पूरा का पूरा कवि हो गया था पता जब चीन से हमला हुआ तो गांव गांव में कवि कहने लगे कि हम सोए हुए सिंह हैं हमको छेड़ो मत मैं तो बहुत हैरान हुआ मैं इसलिए हैरान हुआ कि अब तक किसी सिंह ने कभी कविता नहीं की और सिंह को छेड़ो तो पता चल जाता है कि क्या होता है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं होती सारे हिंदुस्तान में कवि कविताएं करने लगे रंग मंचों पर नाटक होने लगे जैसे कि रंग मंचों के नाटकों कविताओं से कोई युद्ध जीते जाने वाले और फिर हम हार गए और लाखों मील की जमीन चीन ने कब्जा कर ली जिन्होंने कविताएं की थी उनमें से कोई पद्मश्री हो गए कोई कुछ हो गए कोई कुछ हो गए अभी मैं गाँव गाँव पूछता हूं कि वो पद्मश्री कहा है जिन्होंने कहा था कि हम छीये हमें छेड़ो मत वो जमीन का क्या होगा दिल्ली में एक बड़े नेता से मैं कह रहा था उन्होंने कहा वो जमीन बिल्कुल बेकार है उसमें घास भी पैदा नहीं होता तो मैंने कहा अगर ऐसा ही था तो पहले से चुपचाप दे देनी फिर झंझट क्यों करनी इससे आदमी क्यों मरवाए और नहा किसकी कविता किस लिए की पहले कहते थे कि जमीन बेकार है संभालो जब हार गए तो कहते हो जमीन बेकार लड़े क्यों थे उस तरह अगर जमीन बेकार थी तो फिर तुम जुम्मेदार हजारों लोगों के खून का जिनको तुमने मरवाया वहां जिनको तुमने मरवाया उनका जुम्मा किसका है फिर अगर तुम कहते हो जमीन बेकार है तो वहां लड़वाया क्यों अपने जवानों को तो वहां जाकर उनकी जान क्यों मरवाई वहां उनको क्यों, क्यों कटवाया उन्हें नहीं कटवाना था चुपचाप पीछे हटाना और मैंने तो और पता लगा लो कि मुल्क में जमीन कहाँ कहां बेकार उस सबको सोख दो नहीं किसी दिन झंझट हो जाए हम कविताएं करते हैं हम कल्पनाएं करते हैं लेकिन कल्पनाएं और कविताएं जीवन के यथार्थ के संघर्ष में टिक नहीं सकती वैज्ञानिक होने का अर्थ है जीवन के यथार्थ की पकड़ वो जो ऑथेंटिक रियलिटी है उसकी पकड़ जीवन के तथ्य की पकड़ जीवन की तथ्य की पकड़ हमारी बहुत कम रही इसलिए हम बहुत दुर्दिन देखे आने वाले भविष्य में जीवन के तथ्य को ठीक से पकड़ना जरूरी है। एक बात अंधविश्वास से नहीं वैज्ञानिक विचार से जीवन के तथ्य को पकड़ना होगा अब जिससे आज हमारी संख्या बड़ी चली जाती है तो हम वही बातें कर रहे हैं जो हम हमें।, हमें नहीं करनी चाहिए हम कहते हैं बच्चे तो भगवान दे रहा अब ये ये तथ्य का पकड़ना ना हुआ अगर बच्चे भगवान दे रहा है तो रूस के साथ अलग नियम का उपयोग करता है हमारे साथ अलग नियम का फ्रांस के साथ अलग नियम का हमारे साथ अलग नियम का फ्रांस की 20 साल से जनसंख्या नहीं बढ़ी तो भगवान भी बड़ा अद्भुत है कि यही यही बच्चे दिए चला जाते हमसे नाराजगी क्या है उस यानी हमसे ज्यादा पूजा नहीं करता हमसे ज्यादा कोई प्रार्थना नहीं करता हमसे ज्यादा भजन कीर्तन नहीं अखंड चल रहे चाहे किसी की नींद हो पाए चाहे ना हो पाए रात रात भर चल रहे फिर भी फिर भी नाराज है कुछ हमसे लेकिन हम यही कहे चले जाते हैं कि बच्चे तो भगवान देता हम क्या कर सकते नहीं बच्चे भगवान नहीं देता बच्चे हम ही पैदा करते और हम चाहे तो बच्चे रोक सकते है ये तो जीवन के तथ्य को पहचानना होगा और अगर आज हम बच्चे नहीं रोकते तो हम 10 साल में उस जगह पहुंच जाएंगे जिस जिस हालत में हम कभी भी नहीं पहुंचे अभी पश्चिम के सारे वैज्ञानिक विचारक इस चिंता में पड़ गए हैं कि 10 साल या 15 साल के भीतर हिंदुस्तान में इतना बड़ा अकाल पड़ेगा जिसमें 10 करोड़ लोग भी मर सकते लेकिन हिन्दुस्तान में किसी को फिक्र नहीं मैं बहुत हैरान हूँ वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सेमिनार करते हैं की हिन्दुस्तान में पंद्रह साल के बीच जो अकाल पड़ेगा उसमें कितने लोगों के मरने की संभावना है लेकिन हिंदुस्तान में हमें कोई फिक्र नहीं हम सोचते भी नहीं हम कहते पंद्रह साल 15 साल बहुत लंबा वक्त अभी हमको 15 साल जब आएगा तब देखेंगे जब आग लग जाएगी घर में हम कुआ खोद लेंगे इतनी जल्दी कुआ खोदने की जरूरत क्या है पंद्रह साल में हम इतनी संख्या पैदा कर लेंगे कि हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाए उन्नीस में पाकिस्तान अलग हुआ था 20 साल में जितने पाकिस्तान में लोग गए थे उससे ज्यादा हमने पैदा कर लिया एक पाकिस्तान हमने पैदा कर लिया हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितने पाकिस्तान बनाओ हम फिर पैदा कर बोझ इतनी बड़ी संख्या का बोझ हमें जिंदगी को ठीक से जीने में समर्थ नहीं बना सकता हम रोज दरिद्र होते चले जाएंगे हम रोज दरिद्र हो रहे लेकिन तथ्य की हमारी पकड़ नहीं हम कहते हम पुरानी बातें कहे चले जाते कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम बड़ी मजे की बात है तो हम अभी अभी भी ये कहे चले जा रहे हैं पर दाना भी तो होना चाहिए तब तो उस पर नाम होगा दाना ही नहीं होगा तो नाम कैसे होगा दाना भी पैदा करना जरूरी है आज अमेरिका में चार किसान जो मेहनत करते हैं उसमें एक किसान की मेहनत का हम भोजन कर रहे ये कब तक चलेगा अमरीका पे बोझ भारी हो गया और अमेरिका की जनता अमेरिका पे दबाव डालती है कि अब ज्यादा नहीं क्योंकि क्या मतलब है देने का कोई मतलब नहीं है देने का आज हम मजे से जी रहे हैं एक अर्थ में सिर्फ तो चाप खाने पीने को मिल जाता तो हमें कोई फिक्र नहीं लेकिन हमारे लिए मेहनत अमेरिका का किसान कर रहा है कनाडा का किसान हमारे लिए मेहनत कर रहा है दवा हमारे लिए कोई भेज रहा है खाना कोई भेज रहा है कपड़े के लिए कोई फिक्र कर रहा है ये कितनी देर चल सकता है दुनिया के ऊपर निर्भर होके हम कितनी देर समर्थ हो सकते और अगर ये दीनता हमारी बढ़ती चली जाती है और हम तथ्यों को नहीं पकड़ते तो हमारे अतिरिक्त और कोई जिम्मेदार नहीं होगा तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम तथ्य को पकड़े अब तथ्य ये है कि संख्या जरा भी आगे नहीं बढ़नी चाहिए तो हम शायद कोई उपाय कर सके की मुल्क को किसी तरह बचाया जा सके अन्यथा अगर 10 करोड़ लोग मरे अकाल में तो जो बचेंगे जिंदा उनकी हालत भी जिंदा जैसी नहीं रह जाएगी अगर एक गांव में 50,000 की बस्ती में 5,000-10,000 आदमी एकदम से मरने की हालत में पहुंच जाए तो बाकी लोग भी अधमरी हालत में हो जाएंगे उनकी उनकी जिंदगी भी ठीक अर्थ में जिंदगी नहीं रह जाएगी आज वैसी हालत है लेकिन हम तथ्य पर सोचने के आदि नहीं है हम कहते हैं जिसने पैदा किया है वो फिकर करेगा हम कहते हैं कि जब उसने हमें मुंह दिया है तो वो हमको रोटी भी देगा जिसने चोट दी है वो चून भी देता है ये हमारी ख्याल है इस तरह नहीं चल सकता है जिंदगी के और सारे पहलुओं पर सोचने पर ख्याल में आएगा इस तरह नहीं चल सकता है आज भी हम ज्योतिषी के पास जाके अपना हाथ दिखला रहे हैं की हमारी उम्र कितनी जबकि सारी दुनिया उम्र बढ़ाए चली जा रही रूस में उन्नीस में उम्र थी 23 वर्ष औसत उम्र आज रूस की रूस की औसत उम्र है अड़सठ वर्ष प्रति वर्ष एक वर्ष औसत उम्र बढ़ी आज स्वीडन और स्विटरलैंड की औसत उम्र है 78 वर्ष बेल्जियम जैसे मुल्क उम्र औसत उम्र है 82 वर्ष वो अपनी उम्र बढ़ाए चले जा रहे हैं सोचे थोड़ा हमारी उम्र है वर्ष औसत उम्र उनतीस वर्ष जब हमारी औसत उम्र है तब हमारे यहाँ सत्तर अस्सी साल का बूढ़ा बहुत आसानी से मिल जाता है जिनकी उम्र अस्सी साल औसत उम्र है उनके यहाँ अगर दो सौ साल का बूढ़ा मिलने लगे तो कोई कठिनाई कोई कठिनाई नहीं आज रूस में डेढ़ सौ वर्ष के ऊपर हजारों लोगों की संख्या में उम्र के लोग जब डेढ़ वर्ष की उम्र तक कोई बूढ़ा आदमी जीता है तो जवानी का स्पन बढ़ जाता है क्षेत्र बढ़ जाता है वो सौ वर्ष तक जवान होता है अभी बटन असल ने बानवे वर्ष की उम्र में शादी की तो हम बहुत हैरान हुए बाने का का हमारे से, हमारे से तो मरा हुआ वर्ष का बुढ़ा भी कहाँ होता है हमारे पास हमारे हिसाब से तो पोस्टूमस मैरिज है ये आदमी मर चुका होगा आप कहा शादी कर रहा है मर जाना था सत्तर साल में बाईस साल हो चुके मरे हुए अब शादी कर रहा है नहीं लेकिन बटन रसल बानवे वर्ष में भी स्वस्थ है ताजा है प्रसन्न है आनंदित है शादी कर सकता है सारी दुनिया उम्र बढ़ाए चली जाती है और हम कहते हैं उम्र तो भाग्य में लिखी और सारी दुनिया को हम नहीं देखते कि उम्र बढ़ती चली जा रही भाग्य में कैसी लिखी सिर्फ हमारे भाग्य में लिखी और किसी के भाग्य में नहीं लिखी सारी दुनिया में आदमी का स्वास्थ्य अच्छा हुआ है उम्र बढ़ी है मस्तिष्क अच्छा हुआ है बुद्धि बढ़ी है प्रतिभा बढ़ी है लेकिन हम भाग्य को मानकर बैठे हुए हम कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वो हो रहा है ये तथ्य को छोड़ना है और कल्पनाओं में जीना है हमने बहुत मुसीबत में ये कल्पनाएं गढ़ी थी अब हमें छोड़ देनी चाहिए असल में बहुत तकलीफ में एक ही सहारा था हमारे पास की हम ये कहते हैं ये तकलीफ हमारा भाग्य इस सांवना तो के लिए व्यवस्था हो जाती हमने हजारों वर्ग की दुख और परेशानी में भाग्य की धारणा विकसित की और हमने कहा सब भाग्य है जैसा है वैसा होता है जब ये मान लिया की जैसा है वैसा होता है तो फिर हमारे भीतर पीड़ा मिटाना, बदलना सब समाप्त हो गया हम चुपचाप राजी हो गए जिंदगी के लिए परिवर्तन की और क्रांति की संभावना विदा हो गई। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जीवन के चारों तरफ जगत में जो हो रहा है उसे देखकर कर तथ्यों को पहचान कर हमें अपने अब तक के डायरेक्टिव्स, अब तक के जो मार्गदर्शक सूत्र थे भारत के वो बदल देने पड़ेंगे हमें कहना पड़ेगा उम्र भाग्य से तय नहीं होती और संख्या भी परमात्मा निर्णित नहीं करता है संख्या भी हम निर्णित करते हैं और उम्र भी हम निर्णित कर सकते हैं और जितना मनुष्य विकसित हो रहा है निर्णय अधिकतम उसके अपने हाथ में आता चला जा रहा है वो बहुत सी चीजें निर्णय कर रहा है आज रूस में कोई जरूरत नहीं है कि वो किसी खेत पर पानी न गिरे तो भगवान की तरफ प्रतीक्षा करनी पड़े और अच्छा है मैं कहता हूँ भगवान को जितनी ज्यादा फुर्सत हम दें, उतना ही हम भगवान के प्रेमी हैं छोटे छोटे काम में उसको खींचना अभद्रता है आपके खेत में पानी नहीं गिरा आप बैठे हाथ जोड़े की भगवान इसमें पानी गिरा अब भगवान आपके खेत में पानी गिराए और भी कुछ काम है उनके पास की बस आपके खेत में पानी गिराना कोई बहुत बड़ी घटना है नहीं सारी दुनिया का आदमी कहता हम अपने हाथ में ले लेते है जो हम कर सकते हैं वो हम करते हैं आज रूस में जहाँ उन्हें पानी गिराना वहाँ पे पानी गिरा लेते हैं जहाँ पानी नहीं गिराना वहाँ नहीं गिराते क्योंकि बादल से पानी गिराने का सूत्र समझ में आ गया बहुत कठिन नहीं है मामला बादल किस तरफ जाता है वो भी उसे ले जाया जा सकता है आखिर बादल को भी तो लगाम बांधी जा सकती है वो भी इस गाँव के ऊपर ऐसी गुजरे ये व्यवस्था की जा सकती है हवाए उसे किस भांति यहाँ से ले जा सकती हैं वो जाना जा सकता है और फिर बादल ठंडा किया जा सके ऊपर हवाई जहाज तो उसको तो बर्फ फेंका जा सके तो उसका भरा हुआ पानी नीचे छलक जाता है तो उन्होंने तो अब पानी बरसाने की व्यवस्था कर ली लेकिन हम हम आज इस बीसवीं सदी में भी अगर पानी ना गिरे तो यज्ञ कर रहे हम यज्ञ करेंगे अगर पानी न गिरे तो और मजा ये है कि हम हजारों साल से यज्ञ कर रहे हैं फिर भी हमने अब तक ये नहीं सीखा कि यज्ञ इतना करने पर भी पानी नहीं गिरा लेकिन हम उसे दोहराए चले जाएंगे फिर मैं ये नहीं कहता हूँ मैं ये कहता हूँ कि यज्ञ भी जिन्हें करना हो वो भी प्रयोगशाला में सिद्ध करके दिखा दे कि हम ये यज्ञ किया ये बदली से पानी गिरा लिया प्रयोगशाला में सिद्ध करना तो सारी दुनिया के काम की हो जाएगी बात सारी दुनिया यज्ञ कर लेगी लेकिन हम वो भी सिद्ध करके क्या बताएंगे हमारा चेहरा कुछ भी सिद्ध करने का नहीं रह गया हमारा चेहरा हमारी असफलता की गवाही दे रहा है हम सारी दुनिया में आज अपनी असफलता की कहानी बनकर खड़े हो गए जीवन को वैज्ञानिक बनाना हो तो उसके सारे नियमों पर पुनर्विचार की जरूरत है ये एक और दूसरी बात फिर दोहरा दूं अंत में वो ये कि इसका ये मतलब नहीं है कि विज्ञान सब कुछ है। इसका ये मतलब नहीं है कि विज्ञान हमने सीख लिया तो सब सीख लिया कि खेत पर हमने पानी गिरा लिया तो सब आ गया इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमने बीमारियां ठीक कर ली तो हम जिंदगी के सब सूत्र पा गए इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमने की हमने आदमी की उम्र बढ़ा ली तो हमने आदमी का आनंद भी बढ़ा दिया इसका ये मतलब नहीं है पश्चिम ने उम्र भी बढ़ा ली स्वास्थ्य भी बढ़ा लिया बीमारियां भी कम कर ली कुछ बीमारियां तो इतिहास की घटना हो गई बच्चों को पता ही नहीं कि ये बीमारियां कभी होती थी जिंदगी ज्यादा व्यवस्थित हो गई लेकिन ज्यादा आनंदित नहीं हो गई ज्यादा दुखी हो गई ये बहुत चमत्कार की घटना घटी है पश्चिम सारी सुविधा बढ़ गई है समृद्धि बढ़ गई स्वास्थ्य बढ़ गया लेकिन शांति कम हो गई शांति एकदम खो गई शांति का कोई पता ही नहीं रहा आदमी 150 साल जीने लगा है लेकिन कैसे जिए ये भूल गया ज्यादा जीने से क्या होगा फिर कैसे जिए ये भी तो पता होना चाहिए नहीं तो 150 साल की उम्र भी दंड हो जाएगी आनंद रह जाएगी हजार साल आदमी जिए और कष्ट में दुख में चिंता में पीड़ा में तो एक तरफ पश्चिम में उम्र बढ़ी दूसरी तरफ आत्महत्या बढ़ गई अभी तो बड़े मजे की बात है एक तरफ वैज्ञानिक कोशिश में लगा है उम्र बढ़ाने की और दूसरी तरफ आदमी ये है कहते हैं कि कह हमें जिंदा नहीं रहना हमें मरना आत्महत्या बढ़ती जा रही हर सेकंड एक आत्महत्या यूरोप में हो रही एक घंटा में बोलूंगा यहाँ तो कितनी आत्महत्या हो जाएंगी हर सेकंड एक हो रही एक मिनट में साठ लोग सारे पश्चिम में आत्महत्या कर लेंगे एक घंटे में साठ गुण साठ इतने लोग अपने को समाप्त कर लेंगे चौबीस घंटे इसी क्रम से आत्महत्या चल रही इतना जीवन दुखी हो जाए तो भी सोचना जरूरी तो मेरा मानना है पश्चिम अधूरा है इसलिए मैं आपसे कहता हूँ वैज्ञानिक बुद्धि लानी है और वैज्ञानिक बुद्धि के आधार पर धार्मिक चिंतन को खड़ा करना है धार्मिक चिंतन से मुक्त नहीं हो जाना विज्ञान के आधार पर धर्म का चिंतन खड़ा करना है धर्म का चिंतन बहुत भिन्न बात है धर्म को ना तो मतलब है आपकी उम्र से ना धर्म को मतलब है आपके खेत में पानी से न धर्म को मतलब है आपके मकान से न आपके कपड़े से धर्म को तो सीधा मतलब है आपसे आप कैसे हैं भीतर आनंदित शांत प्रफुल्लित परमात्मा के प्रति कृतज्ञता से भरे हुए धन्यवाद से भरे हुए प्रार्थना से भरे हुए प्रेम से भरे हुए आप कैसे हैं विज्ञान आपको छोड़ के सब व्यवस्था कर लेगा और आप छूट जाएंगे लेकिन धर्म आपकी भी व्यवस्था करना चाहता है भीतर से कि आप भी विकसित हो सके एक छोटी सी कहानी अपनी बात में पूरी करूँगा मैंने सुना है कि राम जब रामतीर्थ जब जापान गए तो टोकियो के बड़े मकान में आग लग गई वो उस मकान के सामने ठहरे हुए मकान में आग लग गई है रात को हजारों लोग मकान की आग बुझाते हैं राम बाहर आके खड़े होकर देख रहे हैं मकान का मालिक रो रहा है छाती पीट रहा है लोग सामान निकाल रहे हैं बाहर तिजोड़िया कपड़े बहूल फर्नीचर सब निकाला जा रहा सब सामान निकल गया है फिर उन लोगों ने आके मकान के मालिक को पूछा कुछ और जरूरी रह गया हो तो बता दे क्योंकि अब आखिरी बार मकान के भीतर जाया जा सकता है उसके बाद लपटे इतनी बढ़ जाएंगी कि भीतर जाना असंभव है उस मकान के मालिक ने कहा मुझे कुछ भी होश नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आता तुम एक दफा और जाके देख लो कुछ बचा सको तो बचा लो वे लोग भीतर गए भीतर जाके वे बहुत मुश्किल में पड़ गए मकान मालिक का इकलौता बेटा भीतर ही छोटा रह गया है वे उसकी लाश को लेके बाहर आए वो तो मर चुका है वे बाहर चिल्लाते रोते छाती पीटते आए और उन्होंने मकान मालिक को कहा तो मकान का सामान बचाने में लग गए और मकान का मालिक भूल गए रामकृत ने अपनी डायरी में लिखा कि आज इस मकान में जो घटना घटी है उसे देखकर मुझे ख्याल आता है कि सारी दुनिया में ये घटना घट गट रही आदमी सामान को बचाने में लग गया और आदमी खुद मालिक सामान का भीतर मरा जा रहा है समाप्त हुआ जा रहा है विज्ञान सामान को बचा सकता है आदमी को नहीं विज्ञान बाहर की सारी व्यवस्था को बचा लेगा आत्मा को नहीं इसलिए दूसरी बात निरंतर ध्यान में रखनी जरूरी है कि वैज्ञानिक बुद्धि अधार्मिक बुद्धि ना हो जाए वैज्ञानिक बुद्धि धार्मिक बुद्धि हो वैज्ञानिक बुद्धि धर्म के विपरीत ना चली जाए वैज्ञानिक बुद्धि बाहर की व्यवस्था करे और धर्म को मनुष्य के भीतर की व्यवस्था करने दे और धर्म भी एक विज्ञान ही है धर्म परम विज्ञान है धर्म है चेतना का विज्ञान बाहर जो है उसकी खोज साइंस है भीतर जो है उसकी खोज धर्म है और मनुष्य दोनों तक फैला है बाहर भी भीतर भी इन दोनों से हम एक को काटेंगे तो मनुष्य मर जाएगा पूर्व ने बाहर को काटा पश्चिम ने भीतर को काटा आने वाले भविष्य में भारत के युवकों को ध्यान रखना है कि हम दोनों के समन्वय को उपलब्ध हो सके अगर ये समन्वय हो सका तो भारत के जीवन में सुख भी और आनंद भी सुख मिलता है बाहर से आनंद मिलता है भीतर से अगर ये संभव हो सका समन्वय तो शक्ति भी और शांति भी शक्ति मिलती है बाहर से और शांति मिलती है भीतर से संभव हो सकती है परमात्मा करे ये संभव हो सके मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उससे बहुत अनुग्रह हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करता